तो आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक जबरदस्त वैल्यू क्रिएट की और मार्केटिंग के जरिए लोगों का ध्यान भी खींच लिया लेकिन अब बात आगे कैसे बढ़ेगी यहां से शुरू होता है सेल्स का असली खेल जोश कोफमैन द पर्सनल एमबीए में कहते हैं कि सेल्स सिर्फ चीजों को बेचना नहीं है यह है ट्रस्ट बनाने और कस्टमर्स के दिल जीतने का आर्ट अगर आप यह समझ जाएं कि लोग क्यों खरीदते हैं तो आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं गवर्नमेंट के मुताबिक सेल्स का कोर आईडिया है ट्रस्ट लोग तभी आपसे खरीदेंगे जब उन्हें यकीन होगा कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सोचिए जब amazon ने अपनी शुरुआत की तो उन्होंने न सिर्फ बुक्स बेचे बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जहां कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी इजी रिटर्न्स और रिलायबल सर्विस का भरोसा था पाकिस्तान में भी देखें ब्रांड्स जैसे दराज ने अपने कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया बाय इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरीज और क्वालिटी प्रोडक्ट्स इवन जब मार्केट में कंपटीशन बहुत था लेकिन ये ट्रस्ट बनाया कैसे जाता है कॉफमैन कहते हैं कि पहला स्टेप है लिसनिंग आपको अपने कस्टमर की नीड्स और ऑब्जेक्शनस को ध्यान से सुनना होगा फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके प्रोडक्ट के प्राइस पर सवाल उठाता है तो उससे आर्ग्यू करने के बजाय उन्हें समझाओ कि ये प्राइस उनके लिए क्यों जस्टिफाइड है एक लोकल मिसाल लेते हैं पाकिस्तान के एक छोटे से स्टार्टअप जो हैंडमेड क्राफ्ट्स बेचता था ने अपने कस्टमर्स के साथ व्हाट्सएप पर डायरेक्ट बात करके उनके कंसर्न्स एड्रेस किए रिजल्ट उनकी सेल्स डबल हो गई क्योंकि कस्टमर्स ने फील किया कि उनकी बात सुनी जा रही है कॉफमैन एक और जरूरी बात पर जोर देते हैं ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन हर कस्टमर के दिमाग में डाउट्स होते हैं क्या यह प्रोडक्ट इतना अच्छा होगा क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं कन्फर्मेंट कहते हैं कि आपको इन ऑब्जेक्शनंस को प्रोएक्टिवली एड्रेस करना होगा एक तरीका है सोशल प्रूफ का यूज करना जैसे कस्टमर रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स सोचिए जब आप किसी ऑनलाइन स्टोर से कुछ खरीदने जाते हैं तो आप पहले क्या देखते हैं रिव्यूज राइट पाकिस्तान में बहुत से बिजनेसेस जैसे फूड डिलीवरी एप्स अपने एप्स पर रेटिंग्स और फीडबैक दिखाते हैं ताकि नए कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े और फिर आता है क्लोजिंग का मोमेंट वोपल जब कस्टमर हां बोलता है कोफमैन बताते हैं कि क्लोजिंग को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं बस अपने कस्टमर को एक क्लियर और कंपेलिंग रीजन दो कि वो अभी खरीद लें फॉर इंस्टेंस एक लिमिटेड टाइम डिस्काउंट या एक स्पेशल ऑफर काफी है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ब्रांड्स जैसे सफायर या जे डॉट अपने सीजनल सेल्स के थ्रू ये काम करते हैं वो कस्टमर्स को अर्जेंसी का फीलिंग देते हैं और लोग खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन कोफमैन एक बात और याद दिलाते हैं सेल्स में एथिक्स बहुत मैटर करते हैं अगर आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और कस्टमर के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते तो आप शायद एक सेल तो कर लेंगे लेकिन रिपीट बिजनेस नहीं मिलेगा एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट केन ने यह सीखा जब उन्होंने अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स और पर्सनलाइज्ड ऑफर्स शुरू किए उनकी सेल्स बढ़ी क्योंकि कस्टमर्स वापस आते रहे तो सोचिए अगर आप अपने बिजनेस में ये सेल्स प्रिंसिपल्स अप्लाई करें लिसनिंग ट्रस्ट बिल्डिंग और एथिकल क्लोजिंग तो क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं कॉफमैन कहते हैं कि सेल्स सिर्फ रेवेन्यू का जरिया नहीं है ये आपके बिजनेस के फाउंडेशन को मजबूत करता है लेकिन एक बात और है जब आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं तो आपको अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है और ये हमें ले जाता है अगले हिस्से में जहाँ हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्केलेबल और एफिशिएंट बना सकते हैं